अर्थात जिस भाषा में यह सुरक्षित है उस संस्कृत भाषा के शताब्दियों के परत खाए हुए अभेद्य शब्द जाल से उन्हें निकालना होगा तात्पर्य यह है कि मैं उन्हें सबके लिए सुलभ कर देना चाहता हूँ मैं इन तत्वों को निकाल कर सबकी भारत के प्रत्येक मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाना चाहता हूँ चाहे वह संस्कृत जानता हो या नहीं इस मार्ग की बहुत बड़ी कठिनाई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 उसमें उन्हें अपने ही जीवन काल में अद्भुत सफलता मिली थी किंतु फिर उनके बाद उस कार्य का जो सोचनीय परिणाम हुआ उसकी कारण मीमांसा होनी चाहिए और जिस कारण उन बड़े बड़े धर्माचार्यों के तिरुभाव के प्रायः एक ही शताब्दी के भीतर वह उन्नति रुक गई उसकी भी मीमांसा होनी चाहिए इसका रहस्य यह है उन्होंने नीची जातियों को उठाया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 तब तक उनकी उन्नत दशा कला कदापि स्थायी नहीं हो सकती एक ऐसे नवीन वर्ण की सृष्टि होगी जो संस्कृत भाषा सीखकर कर शीघ्र ही दूसरे वर्णों के ऊपर उठेगी और पहले की तरह उन पर अपना प्रभुत्व फैलाएगी ऐ पिछड़ी जाति के लोगों मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि तुम्हारे बचाव का तुम्हारी अपनी दशा को उन्नत करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पढ़ना है और यह लड़ना झगड़ना